उधर अब तक उस औरत ने पुलिस वाले के बिल्कुल करीब पहुंचकर एक पुलिस वाले के हाथ से बंदूक छीनकर उसके मुंह पर जोरदार घूसा दे मारा आह! उस पुलिस वाले की उम्र थोड़ी ज्यादा थी ऐसे में एक ही घूसे में वो चित होकर जमीन पर गिर पड़ा तुरंत ही एक दूसरा पुलिस वाला उस लड़की को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन इस बार उस लड़की ने उस पुलिस वाले को बिना कोई मौका दिए ही उसकी टांगों में गोली मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर जल्दी से वो पुलिस कार में बैठ गई और फिर पुलिस की और गाड़िया आती हुई दिखाई पड़ी ऐसे में उस सूटकेस वाले आदमी ने उस लड़की से दो चार बात की और फिर उस लड़की की तरफ सूटकेस उछाल दिया उस लड़की ने सूटकेस को गाड़ी में अपनी सीट के बगल में रखा और फिर फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए यहाँ से जाने लगी जबकि वो सूटकेस वाला आदमी पुलिस की दूसरी कार में सवार हो गया और फिर वो भी फुल स्पीड में उस लड़की के पीछे भागने लग गया आगे जाकर रोड पर पुलिस वालों की दो और कार पहुंच चुकी थी जब इन पुलिस वालों ने सामने से दो कार तेजी से खुद की तरफ बढ़ते देखा तो फिर उन लोगों ने अपने हाथ में गन उठा लिया और सामने आ रही कार पर निशाना लगाते हुए उन्हें रोकने के लिए वार्निंग देने लग लेकिन जिन लोगों को मौत से डर नहीं लगता वो भला पुलिस की वार्निंग से कैसे डर सकते थे उस लड़की ने बेखौफ होकर गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा दिया और कुछ ही सेकंड में उसकी कार दो पुलिस वालों को रोनती हुई गोली की स्पीड से आगे बढ़ गई उसके ठीक पीछे पीछे सूट केस वाला आदमी भी कार भगाए चले जा रहा था फिर से कुछ पुलिस वाले उसके पीछे भागे लेकिन अब तक वो दोनों कार जंगल की तरफ बढ़ते हुए आंखों से ओझल हो चुकी थी तो पुलिस ने हार मानकर उनका पीछा करना बंद कर दिया इन गैंगस्टर्स का बेखौफ अंदाज फाइटिंग स्किल देखकर विक्रांत काफी शॉक्ड रह गया आज तक उसका सामना इतने एक्सपर्ट गैंगस्टर्स से कभी भी नहीं हुआ था जो कि पूरी पुलिस फोर्स को चकमा देते हुए भाग निकले वो तो मनी ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ कि वो खुद अकेले इन लोगों से भिड़ने नहीं गया वरना पक्का था कि इन लोगों ने विक्रांत की जान ले लेनी थी खैर कुछ भी हो विक्रांत उन लोगों को यू नहीं भागने दे सकता था जब उसने देखा कि वो लड़की जंगल की तरफ गाड़ी लेकर भागी है तो फिर उसके बाद विक्रांत ने तुरंत ही अपने एयरक्राफ्ट टूल को एक्टिवेट कर लिया पहले तो विक्रांत शॉप के छत से उड़ता हुआ नीचे जमीन पर आया वहां आकर उसने जमीन पर पड़ा हुआ गन हाथ में उठा लिया और फिर उसने हवा में उड़ान भरते हुए जंगल की तरफ का रुख किया इसकी मं का अभी विक्रांत हवा का उससे पहले विक्रांत को किसी लैंड कर लेना होगा वरना अचानक से वो जमीन पर आ गिरेगा विक्रांत इस वक्त हवा में उड़ते हुए उस लेडी गैंगस्टर की कार के ऊपर आ चुका था वो एयरक्राफ्ट के टाइम लिमिट के खत्म होने की परवाह किए बगैर ही उसका पीछा किया जा रहा था अब वो उस लेडी की कार्राइवर तो कार कार वाली साइड पर लगी खिड़की के शीशे में लगी तुरंत ही शीशा टूट गया और फिर गाड़ी ड्राइव कर रही लड़की की चीख निकल पड़ी शायद उसके हाथ में गोली लगी थी या फिर टूटे हुए कांच के टुकड़े घुसे थे विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया लेकिन खिड़की टूटने के बाद तुरंत ही वो लड़की बाहर झांक कर देखने लगी पहले तो उसे कोई नजर नहीं आया लेकिन विक्रांत ने हवा में उड़ते हुए ही कहा ओए, इधर देखो इधर तेरा भगवान इधर है जब उस लड़की ने विक्रांत की आवाज सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो फिर उसके होश ही उड़ गए मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक आदमी हवा में उड़ते हुए उसका पीछा कर रहा है विक्रांत ने फिर से उसके ऊपर निशाना लगाते हुए एक शूट किया ताकि वो गाड़ी रोक दे लेकिन जैसे विक्रांत ने फायर किया वो लड़की गाड़ी के भीतर बैठ गई और उसने गाड़ी की स्टेनिंग घुमाते हुए इसे यूं एडजस्ट किया कि गोली जाकर गाड़ी के रूफ पर लगी इसके बाद उसने भी एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करते हुए दूसरा हाथ बाहर निकालकर विक्रांत की तरफ फायर करना शुरू कर दिया हालांकि विक्रांत को गोली लगी नहीं वैसे भी नीचे गाड़ी में बैठकर हवा में उड़ते किसी ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल काम है लेकिन फिर भी विक्रांत इस लड़की की स्किल देखकर काफी हैरत था इसको तो इंडिया ले जाना चाहिए पुलिस को ट्रेनिंग इसी से करवानी चाहिए विक्रांत विक्रांत के मन में है। ने फिर से उस लड़की को, को टाइम लिमिट खत्म होने का भी आखिरी काउंट डाउन चलने लगा था विक्रांत ने तुरंत ही खुद को उस लड़की की गाड़ी के छत पर लैंड करवा लिया और फिर वो बड़ी सावधानी से कार के सन पर लेटकर ड्राइवर साइड की विंडो से अंदर कार की तरफ जाने की कोशिश करने लगा लेकिन जैसे ही वो कार ड्राइवर कर रही लड़की का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा तुरंत ही उसने विक्रांत के मुंह पर जोरदार पंच मारते हुए उसे पीछे धकेल दिया अगले ही पल उसने अपना गन निकालकर ऊपर रूफ की तरफ शूट कर दिया उसे पता था की विक्रांत ऊपर रूफ पर लेटा हुआ है ऐसे में उसे लगा की नीचे ऐसी शूट करने पर गोली सीधे उसकी बॉडी में घुस जाएगी हालांकि उसका सोचना तो सही था लेकिन विक्रांत की किस्मत इस वक्त अच्छी चल रही थी क्योंकि जब उस लड़की ने पहली गोली चलाई तो ये विक्रांत के शरीर से इंच भर की दूरी से सन को भेजती हुए निकल गई और फिर जब उस लड़की ने दूसरी बार शूट किया तो वो भी बस ट्रिगर दबाती रहेगी उसकी बंदूक की गोली भी खत्म हो चुकी थी अब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली एक बार फिर से उसने ड्राइवर विंडो साइड ऐसी लटक उस लड़की को अपने कब्जे में करने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन इस बार भी उसने विक्रांत के मुंह पर पंच मारते हुए उसे पीछे हटाने की कोशिश की लेकिन इस बार विक्रांत सावधान था उसने तुरंत ही उस लड़की का हाथ पकड़कर उसके ही गन के बट से उसके माथे पर वार कर दिया लड़की के माथे से खून आना शुरू हो गया लेकिन उसने हिम्मत फिर भी नहीं हरी अगले ही पल उसने अचानक से गाड़ी का स्टेयरिंग लेफ्ट साइड में घुमा दिया जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो उठी और उसके साथ ही गाड़ी की छत पर लटके विक्रांत ने भी अपना बैलेंस खो दिया वो बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा इसके बाद तो उस लड़की ने बार बार गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट राइट करते हुए विक्रांत को नीचे गिराने की कोशिश शुरू कर दी